होता होता है, होता क्या है धर्म से अघर्म का नाश होता है, है तो अपने से से ही काम करने लगती क्या पर तो अधर्म, से अधर्म धर्म का नाश हो जाता है जैसे कि किसान क्या करता है की आवरण को हटा देता है मिट्टी हटा देता है जल अपने से ही चला जाता है वही से ही यहाँ तो पर कि इसके दो ना एक करता है हटा देता है देता देता है है दूसरा भी को तो उसमे जल और भूमि का सार भाग उसके मूल में प्रवेश कर जाता है अच्छा तथा उसी प्रकार से तथा धर्म तथा धर्मो निवृत्ति मात्र कारणम अधर्म से उसी प्रकार से धर्म अधर्म से निवृत्ति मात्रे कारणम धर्म अधर्म की निवृत्ति मात्र में कारण है या धर्म धर्म केवल अधर्म की निवृत्ति में कारण है मात्र है ना अधर्म की निवृत्ति मात्र में कौन कारण है तो धर्म से क्या होगा मात्र अधर्म की निवृत्ति होगी मतलब केवल अधर्म की निवृत्ति हो जाएगी अब ये प्रकृति का प्रयोजक बनेगा क्या मात्र दिया है प्रकृति की प्रयोजकता तो धर्म में अधर्म की मात्र में क्यों कारण है तो बताते हैं क्योंकि धर्म और अधर्म का विरोध है शुद्ध अशुद्ध अत्यंत विरोध आपके अशुद्धि करते धर्म अशुद्धि का क्या अर्थ है अधर्म क्योंकि धर्म और का अधर्म धर्म का अत्यंत विरोध है इसका अत्यंत विरोध है धर्म और अधर्म का अत्यंत विरोध है तो अत्यंत विरोध होने के कारण क्या होगा धर्म में प्रबल होगा तो किसकी निवृति कर देगा अधर्म की कर देगा अगर उसका विनाश हो जाएगा तो फिर अपना कार्य करती है तुम तो तो धर्म कोई तो बताते धर्मो हेतु न बहुत किन्तु प्रकृति की प्रवृति में धर्म हेतु जल का स्वभाव है बहना तो जो जो मृण हटाएंगे या विजातीय को हटाएंगे तो जल के बहने में तो हेतु नहीं होगा जल का स्वभाव हेतु में में में में नहीं होता है भिषये, इस विषय में नंदीश्वर आदि ही उदाहरण कहना चाहिए नंदीश्वर क्या है ये कोई किलाद मुनि के पुत्र थे और बहुत ये साधना करके योगानुष्ठान साधना करके ये भगवान के वाहन बन गए तो जो नंदी है ना भगवान का वो देव का है ना देवता है सामान्य प्रसठ नहीं है से है भगवान जहाँ संकल्प करेंगे महादेव वही पहुंचा देगा तो नंदीश्वर का क्या हुआ कि जो जो उनका मानव देह थी पहले जो उसमें राजस्थान थे वो निकल गया और प्रकृति से शास्त्री का और नंदी का विशाल देह हो गया तो ऐसा समझ ले इस विषय में नंदीश्वर आदि का उदाहरण देना चाहिए अब जैसे अगस्त मुनि ने क्या किया समुद्र को सी ना तो वहाँ पर भी क्या था, उनके से समुद्र छोटा होकर उनकी उनका पहले आया था नहीं अगस्त का, का, का नहीं आया है अगस्त का नहीं आया क्या अब ध्यान अब ध्यान देंगे तो विपरे धर्म भी, होने से अधर्म भी धर्म का बाद कर देता है धर्म प्रबल होगा तो किसका हो जाएगा अधर्म का और अधर्म प्रबल होगा तो धर्म का बाद हो जाएगा तो जैसे जब धर्म में अधर्म का बाद कर देता है तो वहां पर क्या है धर्म के कारण परिणाम होगा धर्म के कारण क्या होगा किसका प्रकृति है और जब अधर्म प्रबल होगा धर्म का बात हो जाएगा तब किसके कारण परिणाम होगा अधर्म के कारण होगा जैसे कि की नघुशी को अजगर शरीर की प्राप्ति हो गई, तो उनके कर्म के कारण महारियों ने उनको दे दिया जिससे उनको अजगर शरीर प्राप्त हो गया तो जो उनका मानव ले में जो साक्षी कंस थे ना वो गए और राजस्थान किससे आ गए प्रकृति से आ, से आ, से आ गए प्रकृति से आपूर्ण हो गया, तो गया। वही करते विपरीत होने से अधर्मो से अधर्म धर्म का बा कर देता है तथा और उससे किससे धर्म का बाद होने से है धर्म का बाद होने से अधर्म के कारण परिणाम होता है लग जाएगा अधर्म के कारण किसका प्रकृति का औचार तथा का अर्थ धर्म का बाद होने से अधर्म के द्वारा परिणाम होता है यहाँ परिणाम का निमित्त क्या बनेगा अहर में अत्रापी करते नवोश का नवोश का अजगर आदि होना उदाहरण रूप से पहले होते हैं नवस का अजगर आदि से औ, और ले लेना ले साफ से खुशबू बन गए हैं या जो तो मिन हो गए हैं इस विषय में नवोश का अजगर आदि होने को उदाहरण का बनना चाहिए अच्छा अजगर जैसे गाय ना वो खाता है तो क्या है उसका मुंह बड़ा होता होगा वो गाय से बड़ा शरीर तो अजगर का नहीं होगा मुंह बड़ा होता है मुंह बड़ा होता है ना उसके वो क्या चला लेता होगा।, तो होगा तो गाय से भी बड़ा होता होगा तो फिर तो गाय से बड़ा होगा बोलते कश्मीर करेगा मतलब जहाँ बहुत घने जंगल है वहाँ होगा आसाम की तरफ हो सकते हैं केरल में तो सुना सो ना है जहाँ घने जंगलों में तो होंगे अब देखना यदा तो योगी बहुनते है किंतु जब योगी बहुत का योगी शरीरों का निर्माण करता है किंतु जब योगी अनेक शरीरों का निर्माण करता है सिद्धियां किससे होती है क्या बोला जन्म और जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि इनसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो इनके कारण जो सिद्धियां होंगी उनसे व्यक्ति योगी बहुत शरीरों का निर्माण कर लेता है किंतु जब योगी बहुत शरीरों का निर्माण करता है तदा वो जो बहुत शरीर है तो क्या सभी शरीर मन से युक्त होते हैं या किसी एक शरीर में मन रहता है ये प्रश्न का तम एक मन मनस्क तदा ते कर एक मनस्क क्या एक मन वाले होते हैं क्या वे शरीर क्या एक मन वाले होते हैं क्या सबने एक ही अंतर पड़ा रहता है भगवंती हो गया अर्थ अनेक मनस्कार अथवा यहाँ की संबंध करेंगे हुए अनेक शरीर अनेक मनस्का अनेक चित्त वाले होते हैं अनेक शरीर अनेक मन वाले होते हैं मतलब तो क्या हुआ कि अनेक शरीरों में एक ही मन रहे एक ही मन से अनेक शरीरों में कितना मन रहे एक मन। तो जब किसी एक शरीर में मन रहेगा फिर मानना पड़ेगा अनेक शरीरों में एक मन रहे एक बात और दूसरा से है कि अनेक शरीरों में अनेक मन रहे मतलब तो शरीर के भेद से मन भी भिन्न भिन्न हो जाए शरीर के भेद से मन भी भिन्न हो जाए ऐसा प्रश्न खाया है क्योंकि इंद्रियां तो सभी शरीरों में भिन्न भिन्न है ही चक्षु आदि ज्ञान इंद्रिया जैसे सभी शरीरों में भिन्न है उसी प्रकार से मन भी सभी शरीरों में पृथक पृथक है या एक ही है पंक्ति लग जाएगी तथा करते हुए शरीर क्या एक मन वाले हैं अथवा अनेक मन वाले हैं अनेक मन वाले को अनेक शरीर तो प्रत्येक शरीर का प्रत्येक मन हो जाएगा ये शंका होगी ना इसके निवारण के लिए सूत्र बनाया है निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रा जी अस्मिता मात्र निर्माण ना अस्मिता योग अस्मिता मात्र हम्म अस्मिता योग अस्मिता का अर्थ है अहंकार अहंकार तत्व तो है ना जो प्रकृति से उत्तम हुआ मास से क्या उत्तम हुआ अहंकार ये अहंकार घमंड का वाचक है ये घमंड का वाचक नहीं है ये तो एक तत्व है ना देने वाला घमंड तो ये क्या है की अंताघ्रहण की वृत्ति होगी है ना अहंकार तत्व से जन्म जो अंताग्रहण है उसकी वृत्ति होगी घमंड सब भेद न समझने के कारण लोगों को बहुत भ्रांति देती है ऐसा आगे ध्यान देंगे तो अहंकार बलन दर्शम काम क्या परिभ्रहम यहाँ अहंकार जो बृत्ति का वर्ष है जो देहा की बुद्धि जिसको कहते हैं ऐसा आगे देखिए निर्माण चित्त अस्मिता मात्रा अस्मिता मात्र का मतलब अस्मिता से या अहंकार से निर्माण चित्त उत्पन्न होते हैं निर्माण चित्त का मतलब है यहाँ पर संकल्प से निर्मित चित्र ध्यान देंगे योगी जब वे अपने संकल्प से अनेक शरीरों को बनाता है तो वे शरीर भी क्या निर्माण शरीर क्या निर्माण और उन शरीरों में रहने वाले चित्त को या उस शरीर में रहने वाले मन को भी क्या कहेंगे है ना, ना? संकल्प से बनाए गए अनेक शरीर क्या फैलाएंगे निर्माण शरीर और उसमें रहने वाले चित्र को क्या कहेंगे निर्माण चित्र तो योगी अस्मिता मात्र से निर्माण चित्र बनाता है लग जाएगा मतलब अहंकार से निर्माण चित्त उत्पन्न होते हैं अब ये जो दुटी पक्ष है नाशंका में इसको माना गया है भाष्यकार निर्वाना है ये सभी शरीरों में भी ध्यान रहेगा सभी शरीरों में थे थे थे? तो फिर आगे इस सूत्र में बताएंगे कि उसमें प्रधान एक रहेगा जिसके अन्य मनों की प्रवृत्ति सभी शरीरों में अलग अलग मन रहेंगे लेकिन पहले वाला जो शरीर है ना योगी का उसमें ऐसा उपाय में बताएंगे लगाइए अस्मिता मातरम चित्त कारणम उपा जाए चित्त की उत्पत्ति किसकी बताई कारणम अस्मिता मात्रम उपा चित्त के कारण अस्मिता मात्र को लेकर चित्त के कारण अस्मिता मात्र को लेकर कौन योगी योगी चित्र के कारण था अस्मिता मात्र को ग्रहण करके उसको मालूम है ना कि ये सामान्य मनुष्य को ये नहीं मालूम होता है मात क्या है अहंकार क्या है उसको सब दिखाई देता है सब दिखाई देता है की ऐसा ऐसा सब है अब योगी चित्त के कारण था अस्मिता मात्र को ग्रहण करके उससे किससे अस्मिता से निर्माण अस्म चित्रों को उत्पन्न करता है निर्माण चित्तों को निर्माण चित्तों की रचना करता है करूती थी। योगी चित्त के कारण अस्मिता मात्र को ग्रहण करके उपाध्याय ग्रहण करते हैं योगी चित्त के कारण अस्मिता उससे निर्माण चित्तों की रचना करता है जैसा करके वैसा करने थे मतलब निर्माण चित्तों की रचना करने से निर्माण चित्त हो किसान है ना बहुत से निर्माण चित्तों की रचना करता है एक चित्र तो उसका है पहले से बाकी निर्माण चित्र हो उन निर्माण चित्तों से चित्तानी चित्तानी शरीरानी भवन उससे सभी शरीर कैसे हो जाते हैं शित, शित हो जाते हैं सभी शरीर चित्त वाले हो जाते हैं या सभी शरीर मन वाले हो जाते हैं अभी तो सभी शरीरों में मन रहेंगे तो सभी शरीरों में मन रहेंगे वे मन अपनी अपनी इच्छा से सभी शरीरों को प्रेरित करें तो एक का नियंत्रण होता है ना सभी पर सभी शरीरों में पृथक पृथक मन रहते हैं और सभी मन में अपनी रुचि के अनुसार ही शरीरों शरीर थरीण को प्रेरित करेंगे तो किसी एक एक का नियंत्रण नहीं रहेगा ना नहीं। तो इसके लिए आगे बताते हैं प्रकृति भेदे प्रयोजिकम चितने शाम अब देखेंगे अनेके अनेक एसाम कर अनेक चित्ता चित्तनाम अनेक चित्ता नाम मतलब अनेक चित्तों की अनेक प्रवृत्ति वेदे प्रयोजकम एकम चित्तम चित प्रवृत्ति वेदे प्रयोजकम एकम चित्तम अनेक चित्तों की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति का प्रयोजन अनेक चित्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां होंगी जो अनेक चित्त हुए है निर्माण चित्त उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ होंगी तो अनेक चित्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति में हेतु का क्या अर्थ है हेतु की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में हेतु एकम चित्तम एक चित्त है जो पहले वाला चित्र है वो एक चित्त है है ना बस एक चित्त है उसका नियंत्रण कभी कर वो जैसा सोचेगा मन वैसी सब मन करेंगे करें अनेक ऐसा प्रवृत्ति भेजे अनेक चित्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में हेतु हेतु एक एक ही चित्त है, कितने चिकित्सण ये फेत। ये अब, अब देखिए बहु नाम बहु नाम चित्ता नाम कथम एक चित्ता अभिप्राय पूरा सरा प्रवृत्ति बहुचित एक चित्ता अभिप्राय पूरा सरा है ना बहुत चित्तों की प्रवृत्ति बहु नाम चित्ता नाम प्रवृत्ति ऐसा अनु करना बहु नाम चित्ता नाम प्रवृति ही एक चित्ता अभिप्राय सरा कथम बहु नाम चित्ता नाम प्रवृत्ति ही एक चित्ता अभिप्राय सरा कथम बहुत चित्तों की प्रवृत्ति एक चित्त के अभिप्राय ज्ञानपूर्वक कैसी होती है बहुत चित्तों की प्रवृत्ति एक चित्त के अभिप्राय ज्ञान पूर्वक कैसे होती है मतलब एक चित्त के अभिप्राय के अनुसार कैसे होती है ऐसा लगा लेना एक चित्त के अभिप्राय से सभी चित्त चले बात समझ में? अनेक चित्तों की प्रवृत्ति एक चित्त के अभिप्राय पूर्वक कैसे होती है कथम ये कर इसलिए ये प्रश्न हो गया ना इसके उत्तर कैसे है सर्वचित नाम प्रियोजकम ये सभी चित्तों का नियामक सभी चित्तों पर कर नियंत्रण करने वाला प्रयोजक हम करते हैं नियामक हेतु का प्रयोजक एक चित्त का निर्माण करता है नहीं सभी चित्तों का एक, निर्मित करता है। एक चित्त निर्मित होता है कौन सा जो पहले वाला है न अब ध्यान देंगे यदि पहले वाले शरीर को खत्म करके वो पांच शरीर बनाए तो पहले वाले मन को कल ले जाएगा है ना ऐसा अब ध्यान देंगे इसलिए सभी चित्तों का हेतु एक चित्त निर्मित होता है एक चित्त निर्मित होता है तथा उसे उसे। कर प्रवृत्ति में भेद होता है उस नियामक चित्त ऐसी सभी चित्तों की प्रवृत्ति में भेद होता है या उस नियामक चित्त से सभी चित्तों की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है लग जाएगा तत्र ध्यान जम तत्र ध्यान जम जम तो तत्र कैसे कैसे बताई जन्म से औधि से मंत्र से तप से और समाधि से अच्छा तो पांच प्रकार से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो पांच प्रकार से प्राप्त सिद्धियों वाले योगी के चित्त भी पांच प्रकार के कहे जायेंगे हाँ क्या पांच प्रकार से प्राप्त की हुई सिद्धि वाले पांच प्रकार से प्राप्त की हुई सिद्धियों वाले योगी के चित्ते कैसे पांच प्रकार से प्राप्त की हुई सिद्धि वाले योगियों के कितने? भी पांच प्रकार के होंगे? गए मतलब से सिद्धि वाले, वाले योगी का एक चित्त औषधि से सिद्धि वाले योगी का चित्त दूसरा और क्या है मंत्र से मन से प्राप्त की हुई सिद्धि वाले योगी का चित्ता चित्त हो तब से प्राप्त की हुई सिद्धि वाले योगी का चतुर्थित हो प्राप्त की हुई सिद्धि वाले योगी का पंचम चित्त इस प्रकार चित्त कितने हो गए पांच प्रकार के चित्त कहे गए चित्त के पांच भेद हो गए तत्प्रकार थे उन पांच प्रकार के चित्तों में ध्यान जम अनाशयम ध्यान जम वो ध्यान करते रहे हैं समाधि की समाधि से सम्पन्न चित्त समाधि जन चित्त या समाधि से सम्पन्न चित्त समाधि जन इसलिए कह सकते है। है हैं समाधि संपन्न चित्त को यदि चित्त तो सूक्ष्म शरीर तो का एक घटक है चित्त तो हमेशा बना रहता है छूट तो जाते हैं चित्त प्रलय पर्यत या, या मुक्ति पर्यंत बना रहता है ऐसा कह सकते तो यहाँ ध्यान जम कार्य होगा कि ध्यान करने से समाधि करने से चित्त की अवस्थाएं तो बदलती है ना चित्त की अवस्था ध्यान समाधि से जन्म होने के कारण चित्त को भी जन्म ले दिया उपचार से चित्त तो सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होगा ना वो और फिर कब तक रहेगा कल या मोक्ष पर्यत तो चित्त कहा चित्त की उत्पत्ति बीच में कैसे हुई तो कहते हैं कि ध्यान और समाधि आदि से क्या होता है चित्त की अवस्था बदलती है इसलिए चित्त को क्या ले लिया जन्म तो समाधि जन्म चित्त या समाधि सम्पन्न चित्त उन पांचों में समाधि संपन्न चित्त अनासयम होता है वासना से होता है। से वासना, से से से वासना से रहित होता है न समाधि से संपन्न चित्त चित्तों में समाधि से संपन्न चित्त वासना से रहित होता है जिस योगी की समाधि लगती है समाधि के द्वारा क्या होगा की ये विवेक्या समाधि की अवस्था है ना तंत्र समाधि तो समाधि के द्वारा उसके कर्म संस्कार दग्ध हो जाएंगे तब योगी का चित्त कैसा हो जाएगा वासना से सही हो जाएगा जब योगी के जो है ना पूर्ण सावरूप कर्म सभी दग्ध हो जाएंगे तब कोई उसकी वासना रहेगी उसकी वासनाएं भी दग्ध हो जाएंगी है ना वूक्ष्म वासनाएं भी दब्ध हो जाएंगी तो ध्यान देना उस पांच उस पांच प्रकार के चित्रों में समाधि से संपन्न चित्त कैसा होता है वासना से सही होता है और अन्य जो चार प्रकार के चित्त है वो कैसे होते हैं वासना से युक्त होते हैं। अन्य जो चार प्रकार के चित्त हैं, उन चित्तों वाला योगी जब समाधि का अभ्यास करेगा तब तो क्या होगा उनका चित्त भी वासना से रहित होगा और जब तक समाधि का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक उनका चित्त वासना से रहित नहीं यह. यह होगा ये मतलब अन्य चार प्रकार के चित्र वासना से रहित नहीं होते हैं देखेंगे पंच विधम निर्माण निर्माण चित्त पांच प्रकार के होते हैं निर्माण चित्त, निर्माण चित्त का मतलब निर्मित किए हुए चित्त मतलब ध्यान देना समाधि के द्वारा चित्त की अवस्था बदलेगी तो कहेंगे समाधि के द्वारा निर्मित हुआ चित्त हो गया अब जन्म से ही किसी के चित्त की अवस्था परिवर्तित होती है ना इसलिए क्या उसको भी निर्माण चित्त दे देंगे और रिश्वी के द्वारा चित्र की अवस्था निर्मित हो जाएगी तो उस चित्र को क्या कहेंगे निर्माण चित्र इस प्रकार निर्माण चित्र का प्रयोग ऐसे समझ लेना आप है अथवा वो क्या है कि योग बल से सिद्धियों से वो अपने शरीरों का निर्माण करता है तो शरीर निर्माण कह जाते हैं तो उनमें रहने वाले चित्र भी निर्माण शरीर कह जाते हैं निर्माण करके संगति लगा लेना पांच प्रकार के निर्माण चित्र होते हैं क्यों तो उसमें हेतु बताते हैं यथात अध्यात करके संगति लगाएंगे क्योंकि जन्म औषधि मंत्र तप तथा समाधि इन पांचों से ये इन पांच से जन्म सिद्धियाँ होती हैं लग जाएगा पांच प्रकार के निर्माण होते हैं क्योंकि जन्म औषधि मंत्र और समाधि इन पांचों से जन्म सिद्धियाँ होती है तो पांचों से जन्म सिद्धियाँ होती है तो ऐसे सिद्धि संपन्न योगियों की सित्व पांच प्रकार की हो ऐसे सिद्धि सम्पन्न योगियों कितने प्रकार के हुए पांच प्रकार की हुई प्रकार से है पांच प्रकार के सिद्धि संपन्न चित्तों में पांच प्रकार के सिद्धि संपन्न चित्तों में या पांच प्रकार के चित्तों में तत्व हो जाएगा यदिजम चित्तम ध्यानजम चित जो ध्यान से ही जन चित्त है जो समाधि से जन्म ही चित्त है या जो समाधि से संपन्न ही चित्त है तदयोग करते हुआ चित्त ही अनाशयम अनाशयम करते समाधि से संपन्न जो चित्त चित्त है, वह कैसा है? वासना से, से है। कर है वासना इसी का स्पष्टीकरण करते हैं नास्ति नास्ति उस चित्त का ही वासना नहीं होती है और वासना का एक विशेषण है राग आदि प्रवृत्ति आदि से नागरिक राग द्वेष की प्रवृत्ति का हेतु ऐसा समझना राग आदया प्रवृत्ति ही जस्मा बौली कर लेना नहीं नहीं नहीं नाम नाम क्या ही जस्मा राग आदि की प्रवृत्ति होती है जिससे उसे क्या कहेंगे राग आदि प्रवृत्ति रागादी की प्रवृत्ति होती है आशय से मतलब वासना से इसलिए आशय को क्या कहेंगे राग आदि तस्योकार है उसका उस चित्त का, उस का ही राग आदि राग आदि की प्रवृत्ति का हेतु का तो वासना राग आदि की प्रवृत्ति का हेतु वासना तस्यो उस चित्त की ही नहीं होती है लग जाएगा हम राग आदि प्रवृत्ति की राग देश की प्रवृत्ति का हेतु कौन वासना आशा कर वासना राग द्वेश की प्रवृति का हेतु वासना तस् यो उस चित्त की ही नहीं होती है या केवल उस चित्त की नहीं होती है वो समाधि चित्त की समाधि राग आदि का हेतु का, का ही नहीं होता है अतः न अतः पूर्ण पापा भी संबंध अतः पूर्ण पापा भी संबंधा ना इसलिए उस चित्त में पूर्ण और पाप का संबंध नहीं होता है इसलिए उस चित्त में पूर्ण और पाप का संबंध नहीं होता है क्योंकि वैसे चित्त वाला योगी क्षीण क्योंकि वैसे योगी का के तू इतरे शाम किंतु अन्य चित्तों के किंतु अन्य चित्तों के कर्मास विद्य से कर्म संस्कार कहते हैं किंतु अन्य चित्तों के कर्म संस्कार रहते हैं क्योंकि अन्य वाले योगियों के क्योंकि अन्य वाले योगियों के कर्म संस्कार क्षेत्र नहीं दग जाए, दग जाए। इतना जाओ। तो, होते सम्पन्न चित्त कैसे होता है वासना से दे। दे। दे। दे। देख समाजी जैसा की जो समाधि संपन्न चित्र वाला योगी कर्म संस्कार ऐसी अन्य योगी कर्म संस्कार ऐसी उसका कारण बताते हैं कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना श्री विधम शाम कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना यहाँ पर देखेंगे कर्म शुक्ला कृष्णम कर्म अशुक्ला कृष्ण कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिना योगिना कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिना योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगी का कर्म कैसा है अशुक्ल अकृष्ण है न शुक्ल का होगा पूर्ण और अशुक्ल का होगा पूर्ण से और जो है कृष्ण का अर्थ होता है पाप और कृष्ण का अर्थ क्या होगा पाप से भिन्न से भिन्न और पाप से ध्यान देंगे इसका काम भाव से जो अनुष्ठान किया जाएगा जो किया जाएगा वो किसका जनक होगा स्वर्गालिकलों का जनक जो कर्म होगा जो उसको क्या कहेंगे शुक्ल पूर्ण का जनक जो कर्म होगा उसे क्या कहेंगे सकाम भाव से जब शुभ शास्त्रीय कर्म जब सकाम भाव से किए जाते हैं वो तो क्या है स्वर्गादी फलों के जनक होते हैं तो वे कर्म क्या कहलायेंगे अब जो योगी है ना तो योगी की कोई ऐसी कामना तो नहीं है स्वर्गादी फलों की कामना नहीं है तो उसके द्वारा जो साधारण अनुष्ठान होता है तो उसको शुक्ल कह सकते हैं तो कैसा हुआ वो असुष अब ध्यान देंगे और जो कृष्ण है ना तो निषिद्ध योगी का भी है ना निषि कर्म करेगा पाप कर्म करेगा तो उसके कर्म पाप कर्म से भिन्न है इसलिए क्या कह दिया उनको <irrelevant> है ना और स्वर्गादी फलों के जनक नहीं है इसलिए क्या कह दिया अशुक्ल तो शुक्ल नहीं है ना शुक्ल जो कि कहेंगे तो जो स्वर्गादी फलों को देंगे उसके कर्म स्वर्गादी फल को नहीं देंगे इसलिए वे शुक्ल नहीं कहे जा सकते शुक्ल नहीं कहे जाते हैं और पाप कर्म को तो करता ही नहीं क्योंकि कृष्ण कर्म होता पाप कर्म उनको करता ही नहीं तो उसके कर्म पाप कर्म होंगे कृष्ण कर्म होंगे कैसे होंगे अकृष्ण ऐसा ये मतलब है तो योगी के कर्म अशु अशुक्ल और आकर्षण होते हैं मतलब पापों से भिन्न मतलब योगी के कर्म अशुक्ल आकर्षण होते हैं इतने राम कर्क है तो अन्य मनुष्यों की अन्य मनुष्यों के कर्म सिंह तीन प्रकार के होते हैं लग जाएगा अन्य मनुष्यों योगी से भिन्न अन्य मनुष्यों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं झास्ट के द्वारा देखेंगे चतुष्पदी खल यम कर्म जाती जी कर्म जाति ही करते अर्थ है कर्म राशि कर्म समूह इम कर्म खलु वाक्य अलंकार में है इम कर्म जाति ही या कर्म संस्कार क्या प्रकार का होता है या कर्म संस्कार कितने प्रकार का हाँ यह कर्म संस्कार चार प्रकार का होता है पहले क्या बताया एक कर्म संस्कार एक कर्म जाति का अर्थ करना कर्म राशि राशि समझते हैं समूह कर्म जाति का क्या करेंगे कर्म समूह यह कर्म समूह चार प्रकार का होता है यम कर्म जाति यह कर्म समूह चार प्रकार का होता है तो पहले प्रकार का कर्म समूह क्या है कृष्णा है ना तो ये कृष्णा जो है किसके जनक होंगे ये दुख के जनक कर्म होंगे है ना उनको निषिद्ध कर्म कहा जाता है तो पहला क्या हो गया कृष्णा पाप कर्म निषि कर्म है जो तो दुख के जनक होते हैं ये पापात्मक पापरूप हो गए और दूसरा हो गया शुक्र कृष्णा मतलब मिश्रित है ना शुक्र कृष्ण मतलब वो पूर्ण उभ साफ पूर्ण पहले तो सापात्मक था साप था ये पूर्ण सापक है मतलब पूर्ण साप है लोग क्या करते हैं कि जीवन में जो है ना प्रवृति मार्ग में पूर्ण पाप दोनों होते रहते हैं जो तो प्रवृति मार्ग है भले ही वो शास्त्रीय मार्ग हो तो कुछ न कुछ उसमें दोनों का मिश्रण बना रहता है किसी कार्य को संपन्न करना है तो जो और जो उसमें सहयोग करेंगे उन पर व्यक्ति अनुग्रह करेगा और जो गाधा बनेंगे ठीक से सहयोग नहीं करेंगे उन पर कुछ करेगा है ना तो उससे भी किसी को दुख होगा तो दोनों प्रकार के कर्म हो जाते हैं तो ये क्या हो गया यहाँ पर सुखल कृष्णा हो गया ना मतलब पूर्ण साफ हो गया आचमा दूसरा हुआ तीसरी कोटि है शुकला तो पहली कोटि कृष्णा थी ना तो उसके विपरीत तीसरी कोटि है शुकला मतलब कर्म केवल शुभ कर्म हाँ केवल शुभ में है ऐसे बहुत कर्म लोग हैं जिनके कर्म कैसे हों शुक्ल कुछ ना कुछ कृष्ण भी हो जाते हैं और आगे ना योगी के लिए अलग बोला कृष्णा भी नहीं है लक्ष्यों में आप उभ रूप में लग गया क्या अशुक्ला कृष्णा क्या अशुक्ला अशुक्ला कृष्णा इति दस प्रकार से उन चार प्रकार की कर्म में दुरात्म नाम दुरात्मा नाम कृष्णा दुरात्मा मतलब पापाचारा नाम जन करने वाले मनुष्यों के कर्म कृष्णा कृष्ण जाते हैं पापा जन करने वाले मनुष्यों के कर्म कैसे होते हैं कृष्ण होते हैं बहुत लोग ऐसे पभी तो करते जीवन में अब देखेंगे शुक्ल कृष्णा बही साधन साध्या ये पूर्ण पाहु भय रूप कर मारे हैं ये शुक्ल कृष्ण कर्म ये बाह्य साधनों के साथ है ना जैसे कि आप किसी किसी वो किसी को भोजन वितरण करना है और औषधि वगैरह लेना ये सबसे कर्म है बाईस साधनों से साधते हैं इनमें भी यदि कोई प्रयास करे कि कृष्ण ना हो तो अच्छी बात है तो दोनों बेटे शुक्ल कृष्ण कर्म जितनेत्मक जो कर्म है ये बाई साधनों से साधते हैं सब प्रकार से उनके करने में या उनके करने पर उनके करने पर, पर पीटा अनुग्रह द्वारा पर पीड़ा द्वारा और तो पर अनुग्रह द्वारा दूसरे की पीड़ा के द्वारा दूसरे की पीड़ा के द्वारा और दूसरे के अनुग्रह के द्वारा ही कर्म संस्कार का कर्मास कर कर्म संस्कार और प्रक्रिया कर संग्रह कर्म संस्कार का संग्रह होता है कर्म संस्कार का संग्रह होता है तो अब क्या है कि जो आप अच्छा काम भले ही आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जब भले ही आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जो सहयोगी बन रहा है उस पर आप अनुग्रह कर रहे हैं लेकिन जो बाधा बनेगा ठीक से सहयोग नहीं करेगा उस पर क्या होगा उसको पीड़ा देनी पड़ेगी बांटना पड़ेगा उनको कम नहीं हो पाएगा तो वही कहते हैं पर पीड़ा के द्वारा और अनुग्रह पर अनुग्रह के द्वारा ही कर्म संस्कार का संग्रह होता है लग जाएगा शुक्र और कृष्ण कर्म बाय सालनों के साथ होते हैं बाई साधन का मतलब जो योग के अंग है ना उनको छे जब नियम वासन प्रणाया है ना इनको छोड़कर जैसे बाय जितना कर्म कांड है ना हाँ व्यक्ति इसमें भी प्रयास करे अच्छा है इस हैं ये साधनों से हैं। उनके करने पर अनुग्रह के, के द्वारा ही कर्म संस्कारों का संग्रह होता है तृया करते कर्म संस्कारों का संग्रह होता है कर्म संस्कारों का संग्रह होता है तो दुखी हो गई कोटि क्या है शुक्ल शुक्ला स्वाध्याय ध्यान व का जो है न शुक्ल कर्म किससे तप स्वाध्याय तथा अध्ययन करने वालों से शास्त्रों में जो तप कहे गए उनको तप करना तब तो अकेले का काम है वहां तो कोई परीटा पर निग्रह की बात नहीं बच कर रहे स्वाध्याय अब स्वाध्याय खुद करना चाहिए अपने स्वाध्याय प्रोचनाभ्याम वहां पर बड़ी है ना स्वाध्याय मतलब वेद का अध्ययन और मोस्ट मुख्य शास्त्रों का अध्ययन वेद का अध्ययन है तो तब स्वाध्याय तथा अध्ययन करने वाले मनुष्यों के कर्म कैसे है? है, है? तो होते हैं शुभ होते हैं क्या ही केवल मनसी आयत अच्छा तो अकेले वाला ही है, है ना ये अकेले जो है चिंतन करना वही स्वाध्याय देना है क्योंकि केवल मन भी अधीन है अध्यापक अच्छा नहीं मन इस तो केवल मन से जो तो चिंतन है ना अपने से जो स्वाध्याय करना है पढ़ने के बाद में अपने से चिंतन करना है वो ही लेना है मन से आयत ही करते क्योंकि सास लेना है क्योंकि वाह कर्म में केवल मन की अधीन होने से मन से आयत केवल मनसी का विशेषण है केवल मन के अधीन होने से आ साधना लीना आ है ना अभि साधना लीना करते है अब ही करता है अंतरंग साधनों के अधीन है लग जाएगा क्योंकि अंतरंग साधन के अधीन वह कर्म केवल मन के अधीन है लग जाएगा क्योंकि अंतरंग साधन के अधीन अवही पद है न क्यूँकी अवहि का संतरंग क्यूँकी अंतरंग साधन के अधीन वह कर्म केवल मन के अधीन है परंत पीड़ित प्रगति दूसरों को पीड़ा पहुँचा नहीं किया जाता है दूसरों को पीड़ा पहुँचा कर नहीं मिलता है लग जायेगा दूसरों को पीड़ा पहुंचा नहीं होता है अशु अशुक्ला कृष्णा सन्यासी नाम क्षीण क्ले नाम चरम देहा नाम की अब ध्यान देंगे क्षीण क्लेसानाम चरम देहा नाम सन्यासी नाम प्रसंगानुसार सन्यासी नाम कर रहे योग नाम नष्ट हुए क्लेस वाले तथा अंतिम देह वाले योगियों की जिनके क्लेस नष्ट हो गए हैं और ये देह अंतिम अब आगे किसी देह की प्राप्ति नहीं होगी आगे देह की प्राप्ति यदि हो तो देह की प्राप्ति के जन के कर्म रहेंगे शुक्ल के स्वरूप कर्म रहेंगे ऐसा बात नहीं इस क्लेश से रहित अंतिम देह वाले योगियों के कर्म कैसे होते हैं अशुक्ल अशुक्ल अकृष्ण होते हैं तो जो सूत्र में जो कहा है ना योगिना तो योगिना से वही क्षेत्र क्लेश वाले और अंतिम देह वाले योगी है और जो अन्य प्रकार के योगी हैं, उनकी पूर्व अवस्था वाले जो योगी हैं, उनके कर्म नहीं लेना तो ये है की नष्ट्रेकलेस वाले चरम दे वाले योगियों के कर्म अशुक अशुक्ल अकृष्ण होते हैं लगेगा तो अशुक्ल क्यों होते हैं तत्र अशुक्लम योगिना एवं फल संन्यासार्थ अकृष्णम के तो अनुसारम अशुक्ल कर्म क्यों है कैसे अशुक्ल असु, कर्म योगी के ही होते हैं क्योंकि फल संन्यासा क्योंकि वो फल इच्छा का त्याग करता है तो जिसको फल की इच्छा है वो काम सकाम कर्म करेगा तो वे कर्म कैसे हो जाएंगे सुख हो जाएंगे पूर्ण के जनक हो जाएंगे फल की इच्छा जो कर्म किए जाएंगे ये शुक्ल हो जाएंगे मतलब पूर्ण के स्वर्ग आदि फल के जनक हो जाएंगे इसको फल की इच्छा नहीं तो इसे इससे इसके कर्म को शुक्ल कहेंगे तो योगी के ही कर्म योगी ना योग तक उनमें योगी के ही कर्म अशुक्र होते हैं क्योंकि वो प्रतीक्षा का क्या करता है और अकृष्ण क्यों होते हैं अकृष्ण क्या उनका और निशिध निषिद्ध कर्मों के ना करने के कारण कृष्ण कर्मों के कर्मों के ना करने के कारण उसके कर्म कैसे अकृष्ण है कृष्ण है। होते हैं जो कि नर के जनक दुख के जनक होते हैं उनको करता ही नहीं है उनका अदानात कर रहे न करने के कारण निषिद्ध कर्मो के न करने के कारण उसके कर्म कैसे होते हैं अकृष्ण होते हैं तो दोनों हो गए ना अशुक्ल औष्ण लेकिन चरमदेह वाला है ना तो इतने राम भूतानाम और इतर प्राणियों के इतर प्राणियों भी जो उस, उस में पहुंचा हुआ योगी नहीं है वो भी ले लेना है ना हाँ उसके फिर कैसे हो जाएंगे हो जाएंगे है ना जो उस अवस्था में नहीं पहुंचा है चरमदेव वाला अन्य प्रकार का योगी है उसके कर्म कैसे हो जाएंगे शुक्लों में तो इतने राम भूतानाम किन्तु अन्य मनुष्यों के अन्य प्राणियों के पूर्वोक्त तीन प्रकार के ही कर्म होते हैं पूर्वम है वो किंतु अन्य प्राणियों के पूर्वोक्त तीन प्रकार के ही कर्म करते हैं ओम पूर्णम पूर्णविद पूर्णा पूर्ण दे